देवी भागवत तीसरा स्कंध कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता वे पूर्णतामयी देवी प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती हैं वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं सगुन निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह है वैष्णवी साम्भवी ब्राह्मी वासवी, वारुणी वाराही नारसिंह तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं वे ही विद्या कहलाती हैं उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका हुआ है वे संपूर्ण दुखों को दूर कर देती हैं उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है वे मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभीष्ट फल देती है उनका स्वरूप सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे है गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं अतएव फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप, निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म हैं उन्हें से जगत की सृष्टि हुई है कहीं कहीं वेद और उपनिषद ने वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं वे प्रधान पुरुष हैं हजारों मस्तकों आँखों कानों हाथों मुखों और चरणों से वे सम्पन्न हैं आकाश श्री विष्णु का चरण है यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जान का लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं कुछ अन्य सम्प्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट न रहा है और न रहेगा कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनेश्वर है कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते यह जगत अचिंत है सदा बना रहता है कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते देवताओं में सभी सत्वगुण विद्यमान है उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुँचाया करते फिर धर्म की मर्यादा कहाँ रही निर्वंश पांडव बड़े धर्मात्मा थे उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था फिर भी उन्हें भांतिभाति के दुखों का सामना करना पड़ा मुनिवर आप शक्तिशाली पुरुष हैं मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें मुझे ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दें जब संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ